Get Fix! टाइम नहीं मिलता है यार आजकल टाइम मिला तो ये करूंगा टाइम मिला तो वो करूंगा अरे सुन तुझसे बात कर रहा हूं मैं जो मेरी इस बात को अपने कानों से सुन रहा है तुझे पता है कई बार 2 मिनट की घटना पूरी जिंदगी का पाठ पढ़ा जाती है कई बार जिंदगी जीने के बड़े-बड़े सलीके फुटपाथ पर सीखने को मिलते हैं जब एक गरीब बच्चा कितनी आसानी से फुटपाथ पर पड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ दिखता है लेकिन तुझे तो टाइम ही नहीं है यार तेरे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है तुझे अगर इस बार थोड़ा सा टाइम मिले तो उठ करके जाना अपनी मां के पास पूछना उसको कि मां अब तेरे घुटनों का दर्द कैसा है जाना अपने पापा के पास कि पापा इतने टेंशन में क्यों घूमते हो क्या इस बार भी काम में घाटा हुआ है अगर थोड़ा सा टाइम मिले तुझे तो पूछना अपने अखबार वाले बूढ़े बाबा को कि इस बार सर्दियों में ओढ़ने के लिए उसके पास कंबल तो है ना कितना बदल गए हैं हम लोग टाइम को बर्बाद करके बोलते हैं कि टाइम मिला तो ही कर पाऊंगा मैं निकालूं तुम्हारे लिए टाइम यह जो तुम गटर में बैठे-बैठे मोबाइल चलाते हो ना उसको छोड़ो यार कोई वैल्यूएबल काम नहीं कर रहे हो तुम उसमें से 10 मिनट बचा के अपनी पिछली साल की डायरी निकालना जिसमें तुमने सोचते सोचते बहुत सारे ड्रीम्स की लिस्ट बना ली थी थोड़ा टाइम मिले तो उनको देखना कि करना क्या चाह रहे थे और कर क्या रहे हो बिजी होना तेरा मकसद कभी नहीं था ना तू अपने मां-बाप को गर्मियों में हिल स्टेशन ले जाना चाहता था अरे इतना दूर तो क्या तू बगरवारे टाउन से अपनी मम्मी को चूड़ियां दिलाने भी नहीं ले जा सका उस दिन भी तेरी जरूरी मीटिंग थी तेरा प्रोजेक्ट था अगर तुझे टाइम है 5 मिनट का तो जब तू शाम को गली से गुजरे तो देखना कुछ गरीब बच्चों को जो कितनी आसानी से मुश्किलों में भी हंस रहे हैं जिंदगी में सब कुछ की अब से मोबाइल से अच्छी स्कूल कॉलेज पढ़ने से नहीं मिलता कई बार जिंदगी बदल देने वाला लेसन बहुत ही कम रेट में या फ्री में सड़क के किनारे भी मिल जाता है अरे अगर तुम्हारे पास कार है और जून का महीना है तो कार का थोड़ा एसी बंद करके खिड़की से बाहर हाथ निकालना पता लगेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है इसमें तो कोई टाइम नहीं लगाना अगर हो तेरे पास टाइम तो एक बार आटा लगा के देखना दो बार लगाना अरे एक हफ्ता लगाना सिर्फ अपने भोजन जितना लगाना एलर्जी होने लगेगी इस काम से वही तेरी मां तेरे जन्म से भी कितने मैं पहले से ये सब करती आ रही है कैसा लगता होगा उसको जब इतने साल बाद भी नौकरानी की तरह तेरे रूम तक तेरी कुर्सी तक खाना लेकर आती होगी तेरे पास अगर टाइम हो तो जाके बोलना कि मम्मी चल आज मैं आटा लगाता हूं आटा तो तुझसे नहीं लगवाएगी वो लेकिन सेक की रोटी पर घी जरूर लगा देना बड़ा सुकून मिलेगा कीमत सुकून की है मेरे दोस्त सफलता बहुत जरूरी है लेकिन जिंदगी जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है अगर सफलता पाकर तुम्हारी खुशियां ही दांव पर लग गई तो क्या फायदा इस सफलता करने से नहीं प्रोग्राम है क्योंकि जीत फिक्स की आदत है मेहनत करने की और करवाने की पर दुनिया की अंधाधून दौड़ में शामिल होने से अच्छा है कभी रुककर टाइम निकालकर ये सोचना कि सोचो अगर तुम्हें खुशियां मनाने का समय ही नहीं होगा तो उस रेस में जीतने का क्या फायदा अगर तुम अपने मां-बाप को 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे सकते ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें एक तरफ मां-बाप ने पूरी जिंदगी तुम्हें सँवारने में लगा दी और दूसरी तरफ तुम 10 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल सकते सोचना मेरे दोस्त जान है तो जहान है जय हिंद वंदे मातरम I fix!